भारतीय व्याख्यान वेदांत तुम्हारे सम्मुख मैंने अपने धर्म के मुख्य मुख्य तत्वों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है अब मुझे उनके प्रयोग और अभ्यास के बारे में कुछ शब्द कहना है मैंने पहले ही कहा है कि भारत की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उसमें अनेक संप्रदायों का रहना स्वाभाविक है अतः यहाँ अनेक संप्रदाय देखने को मिलते हैं और साथ ही यह जानकर आश्चर्य होता है ये संप्रदाय आपस में लड़ते झगड़ते नहीं शैव यह नहीं कहता कि हर एक वैष्णव जहन्नुम को जा रहा है न वैष्णव ही शैव को यह कहता है शैव कहता है यह हमारा मार्ग है तुम अपने में रहो अंत में हम एक ही जगह पहुंचेंगे यह आज भारत के सभी मनुष्य जानते हैं यही इष्ट निष्ठा का सिद्धांत है अति प्राचीन काल से यह स्वीकृत रहा है ईश्वर की उपासना की कितने ही पद्धतियां हैं यह भी माना गया है कि भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग आवश्यक है ईश्वर तक पहुंचने का तुम्हारा रास्ता संभव है मेरा ना हो संभव है उससे मेरी क्षति हो यह धारणा की हर एक के लिए एक ही मार्ग है हानिकारक है निरर्थक है और सर्वथा त्याज है यदि हर एक मनुष्य का धार्मिक मत एक हो जाए और हर एक एक ही मार्ग का अवलंबन करने लगे तो संसार के लिए वह बड़ा बुरा दिन होगा। तब तो सब धर्म और सारे विचार नष्ट हो जाएंगे सब लोगों की स्वाधीनता विचार शक्ति और वास्तव की विचार भाव नष्ट हो जाएंगे वह भिन्न ही जीवन का मूल सूत्र है इसका यदि अंत ही हो जाए तो सारी सृष्टि का लोप हो जाएगा यह भिन्नता जब तक विचारों में रहेगी तब तक हम अवश्य जीते रहेंगे अतएव इस विभिन्नता के कारण हमें लड़ना न चाहिए तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए अत्युत्तम है परंतु हमारे लिए नहीं मेरा मार्ग मेरे लिए अच्छा है पर तुम्हारे लिए नहीं इसी मार्ग को संस्कृत में इष्ट कहते हैं अतः याद रखो संसार के किसी भी धर्म से हमारा विरोध नहीं है क्योंकि हर एक का इष्ट भिन्न है परंतु जब हम मनुष्यों को आकर यह कहते हुए सुनते हैं कि एकमात्र मार्ग केवल यही है और जब भारत में हम अपने ऊपर उसे लादने की कोशिश करते देखते हैं तब हमें हंसी आ जाती है क्योंकि ऐसे मनुष्य जो कि अपने भाइयों का एक दूसरे पथ से ईश्वर की ओर जाते हुए देख सत्यानाश करना चाहते हैं उनके लिए प्यार की चर्चा करना वृथा है उनके प्रेम का मोल कुछ नहीं है प्रेम का प्रचार वे किस तरह कर सकते हैं जब वे किसी को एक दूसरे मार्ग से ईश्वर की ओर जाते नहीं देख सकते यदि यह प्रेम है तो फिर द्वेष क्या हुआ हमारा झगड़ा संसार के किसी भी धर्म से नहीं है चाहे वह मनुष्यों को ईशा की पूजा करने की शिक्षा दे अथवा मोहम्मद की अथवा किसी दूसरे मसीहा की हिंदू कहते हैं प्यारे भाइयों में तुम्हारी सादर सहायता करूँगा परंतु तुम भी मुझे अपने मार्ग पर चलने दो यही हमारा इष्ट है तुम्हारा मार्ग बहुत अच्छा है इसमें कोई संदेह नहीं परंतु वह मेरे लिए संभव नहीं है घोर हानिकारक है मेरा अपना अनुभव मुझे बताता है कि कौन सा भोजन मेरे लिए अच्छा है यह बात डॉक्टरों का समूह भी मुझे नहीं बता सकता इसी प्रकार अपने निज के अनुभव से मैं जानता हूँ कौन सा मार्ग मेरे लिए सर्वोत्तम है यही लक्ष्य है इष्ट है और इसीलिए हम कहते हैं यदि मंदिर प्रतीक या प्रतिमा के सहारे तुम अपने भीतर आत्मा में स्थित परमेश्वर को जान सको तो इसके लिए हमारी ओर से बधाई है चाहो तो 200 मूर्तियां गढ़ो यदि किसी नियम अनुष्ठान द्वारा तुम ईश्वर को प्राप्त कर सको तो बिना विलंब उसका अनुष्ठान करो चाहे जो क्रिया हो चाहे जो अनुष्ठान हो यदि वह तुम्हें ईश्वर के समीप ले जा रहा है तो उसी का ग्रहण करो जिस किसी मंदिर में जाने से तुम्हें ईश्वर लाभ में सहायता मिले तो वही जाकर उपासना करो परंतु उन मार्गो पर विवाद मत करो जिस समय तुम विवाद करते हो उस समय तुम ईश्वर की ओर नहीं जाते बढ़ते नहीं वरन उल्टे पशुत्व की ओर चले जाते हो यही कुछ बातें हमारे धर्म की है हमारा धर्म किसी को अलग नहीं करता वह सभी को समेट लेता है यद्यपि हमारा जाति भेद और अन्यन्या प्रथाएं धर्म के साथ आपस में मिले हुई दिखती हैं, ऐसी बात नहीं ये प्रथाएं राष्ट्र के रूप में हमारी रक्षा के लिए आवश्यक थी और जब आत्म रक्षा के लिए इनकी जरूरत न रह जाएगी तब स्वभावता ये नष्ट हो जाएंगी किंतु मेरी उम्र ज्यो जो बढ़ती जाती है ये पुरानी प्रथाएं मुझे फली प्रतीत होती जाती है एक समय ऐसा था जब मैं इनमें से अधिकांश को अनावश्यक तथा व्यर्थ समझता था परंतु आयु वृद्धि के साथ उनमें से किसी के विरुद्ध कुछ भी कहते मुझे संकोच होता है क्योंकि उनका आविष्कार सैकड़ों सदियों के अनुभव का फल है कल का छोकड़ा कल ही जिसकी मृत्यु हो सकती है यदि मेरे पास आए और मेरे चिरकाल के संकल्पों को छोड़ देने को कहे और यदि मैं उसे लड़के उस लड़के के मतानुसार अपनी व्यवस्था को पलट दूं तो मैं ही मूर्ख बनूंगा और कोई नहीं भारतीतर भिन्न भिन्न देशों से समाज सुधार के विषय के यहाँ जितने उपदेश आते हैं वे अधिकांश ऐसे ही हैं वहाँ के ज्ञानाभिमानियों से कहो तुम जब अपने समाज का स्थायी संगठन कर सकोगे तब तुम्हारी बात मानेंगे तुम किसी भाव को दो दिन के लिए भी धारण नहीं कर सकते विवाद करके उसको छोड़ देते हो तुम वसंत काल में कीड़ों की तरह जन्म लेते हो और उन्हीं की तरह कुछ क्षणों में मर जाते हो बुलबुले की भांति तुम्हारी उत्पत्ति होती है और बुलबुले की भांति तुम्हारा नाश पहले हमारे जैसा स्थाई समाज संगठित करो पहले कुछ ऐसे सामाजिक नियमों और प्रथाओं को संचालित करो जिनकी शक्ति हजारों वर्ष अक्षुन्ण रहे तब तुम्हारे साथ इस विषय का वार्तालाप करने का समय आएगा किंतु तब तक मेरे मित्र तुम मात्र चंचल बालक हो मुझे अपने धर्म के विषय पर जो कुछ कहना था वह मैं कह चुका अब मैं तुम्हें उस बात की याद दिलाना चाहता हूं जिसके इस समय विशेष आवश्यकता है धन्यवाद है महाभारत के प्रणेता महान व्यास जी को जिन्होंने कहा है कल में दान ही एकमात्र धर्म है तब और कठिन योगों की साधना इस युग में नहीं होती इस युग में दान देने तथा दूसरों की सहायता करने की विशेष जरूरत है। दान शब्द का क्या अर्थ है सब दानों से श्रेष्ठ है अध्यात्म दान फिर है विद्या दान, फिर प्राण दान भोजन कपड़े का दान सबसे निकृष्ट दान है जो आध्यात्म ज्ञान का दान करते हैं वे अनंत जन्म और मृत्यु के प्रवाह से आत्मा की रक्षा करते हैं जो विद्या दान करते हैं वे मनुष्य की आंखें खोलकर कर ज्ञान का पथ दिखा देते हैं दूसरे दान यहां तक कि प्राण दान भी उनके निकट तुच्छ है अतः तुम्हें समझ लेना चाहिए कि सब कर्म आध्यात्मिक ज्ञान दान से निकृष्ट है अतः तुम्हारे लिए यह समझना और स्मरण रखना आवश्यक है अध्यात्म ज्ञान के, के प्रचार से अन्य सभी काम कम मूल्यवान है आध्यात्मिक ज्ञान ही के विस्तार से मनुष्य जाति की सबसे अधिक सहायता की जा सकती है आध्यात्मिकता का हमारे शास्त्रों में अनंत स्रोत है और हमारे इस निवृत्ति मूलक देश को छोड़ और कौन सा देश है जहाँ धर्म की ऐसी प्रत्यक्षानुभूति का दृष्टान्त देखने को मिल सकता है संसार विषय कुछ अनुभव मैंने प्राप्त किया है मेरी बात पर विश्वास करो अन्य देशों में भागादंबर बहुत है किंतु ऐसे मनुष्य जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में परिणित किया है यही केवल यही है धर्म बातों में नहीं रहता तोता बोलता है आजकल मशीनें भी बोल सकती है परंतु ऐसा जीवन मुझे दिखाओ जिसमें त्याग हो आध्यात्मिकता हो तितक्षा हो अनंत प्रेम हो इस प्रकार का जीवन आध्यात्मिक मनुष्य का निर्देश करता है जबकि हमारे शास्त्रों में ऐसे सुंदर भाव विद्यमान है और हमारे देश में ऐसे महान जीवंत उदाहरण विद्यमान है तब तो यह बड़े दुख का विषय होगा यदि हमारे श्रेष्ठ योगियों के मस्तिष्क और हृदय से निकली हुई यह विचार राशि प्रत्येक व्यक्ति की धनियों और दरिद्रों की ऊंचा या नीच यहाँ तक कि हर एक की साधारण संपत्ति न हो सके केवल भारत ही में नहीं विश्व भर में इसे फैलाना चाहिए यह हमारे प्रधान कर्तव्य में से एक है और तुम देखोगे कि जितना अधिक तुम दूसरों को मदद पहुंचाने के लिए कर्म करते हो उतना ही अधिक तुम अपना ही कल्याण करते हो यदि सचमुच तुम अपने धर्म पर प्रीति रखते हो यदि सचमुच तुम अपने देश को प्यार करते हो तो दुर्बोध शास्त्रों में से रत्न राशि ले लेकर उसके सच्चे उत्तराधिकारियों को देने के लिए जी खोलकर इस महान व्रत की साधना में लग जाओ और सबसे पहले एक बात आवश्यक है हाय की घोर ईर्षा द्वारा हम जर्जर हो रहे हैं हम सदा एक दूसरे के प्रति ईर्षा भाव रखते हैं क्यों अमूक व्यक्ति हमसे बढ़ गया क्यों हम अमूक से बड़े ना हो सके सर्वदा हमारी यही चिंता बनी रहती है हम इस प्रकार ईर्षा के दास हो गए हैं धर्म में भी हम इसी श्रेष्ठता की ताक में रहते हैं इसे हमें दूर करना चाहिए यदि इस समय भारत में कोई महापाप है तो वह यही ईर्ष्या की दास्ता है हर एक व्यक्ति हुकूमत चाहता है पर आज्ञा पालन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और यह सब इसलिए है कि प्राचीन काल के उस अद्भुत ब्रह्मचर्य आश्रम का अब पालन नहीं किया जाता पहले आदेश पालन करना सीखो आदेश देना फिर स्वयं आ जाएगा पहले सर्वदा दास होना सीखो तभी तुम प्रभु हो सकोगे ईर्ष्या छोड़ो तभी तुम उन महान कर्मों को कर सकोगे जो कभी जो अभी तक बाकी पड़े हैं हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े और अद्भुत कर्म किए हैं जिन पर हमें श्रद्धा और गर्व है परंतु यह हम समय हमारे कार्य करने का है जिसे देख हमारी भावी संतान गर्व करेगी और हमें योग्य पूर्वज समझेगी हमारे पूर्व पुरु पुरुष कितने ही श्रेष्ठ और मेहमान्वित क्यों नहीं न हो पर प्रभु के आशीर्वाद से यहां जो लोग हैं उनमें से हर एक अब भी ऐसा काम करेगा जिसके आगे पूर्वजों के कार्य मलिन हो जाएंगे